चाहे वो स्थिति वर्तमान की हो या काल में वो स्थिति बने या भूतकाल में वो स्थिति रही हो देश दो ही स्थितियों में आगे बढ़ता है एक तो वो स्थिति है कि जिस देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाहिए जिस देश को अपनी सीमाओं को बढ़ाने की चिंता हर समय रहती है एक तो वो देश आगे बढ़ता है उसकी सीमाएं आगे बढ़ती हैं उसकी समृद्धि निरंतर तेजी से फैलती है तो ये काम कौन कर सकता है ये काम क्षत्रिय कर सकता है ब्राह्मण नहीं कर सकता किसी देश की सीमाओं को बढ़ाने की चिंता या अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था ये काम केवल क्षत्रिय का है दूसरा काम ज्ञान का क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि देशवासियों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए परिस्थितियां देश की क्या है कौन सी शिक्षा से देशवासी देश के नागरिक होकर के रह सकते हैं देश की धारा में जुड़ सकते हैं तो उस शिक्षा का निर्णय ब्राह्मण वर्ग करता है एक क्षत्रिय नहीं कर सकता क्योंकि ब्राह्मण का दिमाग जितना पवित्र जितना तेज और जितना उसका आत्मा स्वच्छ रहता है उतना क्षत्रिय या वैश आदि वर्णों का नहीं रहता है और अगर ये दोनों ही वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण अपना काम त्याग करके क्षत्रिय कर का काम करने लग जाए और क्षत्रिय अपना कार्य को छोड़ करके ब्राह्मण का काम करने लग जाए तो देश की चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो अर्थव्यवस्था हो शिक्षा की व्यवस्था हो समाज को निर्माण या राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने की बात हो वो सब चरमरा जाती है तो इसी बात को स्वामी जी उपदेश मंदिर में कहते हैं कि लोग शास्त्र के नाम पर बहुत कुछ अंधविश्वास भी चला देते हैं। लेते हैं शास्त्र का नाम लेकिन अंधविश्वास और अंधी परम्पराएं उस शास्त्र के साथ में जोड़ दी जाती हैं। परिणाम ये होता है कि अंधविश्वास का जो दायरा है अंधविश्वास का जो क्षेत्र है वो बढ़ता है और चूंकि ब्राह्मण जैसा कहने लग जाता है क्योंकि ब्राह्मण ही राष्ट्र का समाज का सही सही संचालक बन सकता है ज्ञान के क्षेत्र में तो ब्राह्मण जैसा जनता को कहता है उनके जैसे भक्त होते हैं जैसे वो ब्राह्मण लोग उनको समझाते हैं वही वही क्रियाएं वो करने लग जाते हैं और कोई यदि उन्हें बीच में कहता भी है कि इस क्रिया का क्या मतलब है ये क्रिया हम क्यों करें तो कहते हैं ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है ये हमारा क्षेत्र है हम जैसा चाहे वैसा तुम करो तो परिणाम ये होता है कि कि समाज की जो जनता है राष्ट्र की जो जनता है वो फिर सही चिंतन नहीं कर पाती अब ब्राह्मणों के हिसाब से ही अपनी धर्म के प्रति धारणा बना लेती कि हमारा धर्म ये है हमारा कर्तव्य है इसलिए देश की दोनों अवस्थाओं में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही अपने अपने कार्य में सफल हो सकते हैं तो आज जो चर्चा होने जा रही है वो कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण नाम वाले जो विद्वान लोग हैं या जो केवल ब्राह्मण नाम मात्र के हैं वो धर्म के नाम पर देवी देवताओं के नाम पर बहुत तरह से कुछ दोहे बना लेते हैं कुछ श्लोक बना लेते हैं कुछ चौपाइया बना लेते हैं और जनता के बीच में जा जा उन चौपाइयों को सुनाते हैं उनको सुना करके उन्हें वो अपने अनुकूल करते हैं और उनसे कहते हैं कि भई हम तुम्हारे संचालक हैं हम र, हम उस देवता के अनुयाई हैं हम उस देवता के अनुयायी हैं हमारे धर्म में ये लिखा है हमारे धर्म में ये लिखा है तो इसी तरह से स्वामी जी कहते हैं कि इससे क्या होता है कि देश अंधविश्वास का अंध परंपराओं का शिकार हो जाता है फिर सही सोच वाले आदमी बहुत कम देखने लग जाते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि आजकल के सांप्रदायिक साधु परमेश्वर का नाम उच्चारण करते समय अपनी अपनी वृत्तियों के अनुकूल उस नाम में जोड़ लगाते हैं उदाहरणार्थ जैसे ब्राह्मण साधु तो ये कहता है स्वामी जी कहते हैं कि आजकल के मतलब स्वामी जी के समय के स्वामी जी के समय के जो उस समय ब्राह्मण वर्ग था साधु थे सन्यासी थे संत थे जिनको हम कुछ भी कह सकते संत कह लीजिए साधु सन्यासी बान ब्रह्मचारी भी कहे जा सकते हैं तो इन लोगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए इनके पास कोई ऐसा कर्मकांड तो था नहीं कोई ऐसी आजीविका नहीं थी कि जिसके सहारे वो अपना जीवन अच्छी तरह से से चलाएं क्योंकि वो उनका जो क्षेत्र था वो केवल अलग था तो ब्राह्मण का क्षेत्र ये नहीं है कि वो किसी फैक्ट्री में जाकर के नौकरी करेगा किसी कारखाने में जाकर के फोरमैन बनेगा कोई दुकान खोलेगा ये ब्राह्मण का काम नहीं है लेकिन ब्राह्मणों में भी जब गलत ढंग से विकृत स्वभाव से होकर के जब कोई चीज चल पड़ती है तो वो चीज क्या क्या चल पड़ती है उसके बारे में स्वामी कहते हैं कि जैसे क्या कहते हैं वो जो सांप्रदायिक साधु जो है वो परमेश्वर का स्मरण करते समय क्या करते हैं कहते हैं राम नाम लडुआ गोपाल नाम घी आप कहते हैं कि अब राम नाम तो लड्डू है और गोपाल नाम घी है तो हमारी सहायता करो हमें सहयोग दो तुम हमें लड्डू खिलाते हो तो तुम राम नाम के अनुयायी हो राम का नाम स्मरण मात्र से तुम्हारा उद्वार हो जाएगा और यदि हम यदि तुम हमें घी खिलाते हो घी का सेवन कराते हो तो घी खाने से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा क्योंकि तुम कृष्ण का उद्धार कर रहे हो तो इसी तरह से कहते है राम नाम लडुआ गोपाल नाम घी और हमें खिलाओ पिलाओ अब ये सस्ते सस्ते इस तरह से बाक बना बना करके और लोगों को ये बताते हैं कि देखो हम तुम्हारे धर्म के प्रचारक हैं अब इससे क्या निकलता है राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घी भाई हमें लड्डू और घी खिलाओ यही तुम्हारा धर्म है उनको इसके अलावा और दूसरी बात नहीं बताते कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए तुम समाज में क्या कर सकते हो तुम्हारी उन्नति के लिए क्या साधन है तुम ईश्वर का स्मरण किस ठीक ढंग से कर सकते हो वेदों में ईश्वर के बारे में क्या लिखा है शास्त्रों में क्या उसकी चर्चा है इस तरह की बातें वो बिल्कुल नहीं कहते और वो सस्ते सस्ते उपायों से जनता का मार्गदर्शन करते रहते हैं कहते हैं फिर दूसरा क्या कहता है अगर ब्राह्मण साधु हो तो राम नाम लडुआ गोपाल नाम घी और क्षत्रिय हो तो वो क्या करे तो कहते हैं राम नाम की ढाल बनाकर कृष्ण कटारा बांध लिया तो राम नाम की तो हमने ढाल बना ली ढाल होती है जब राजपूत लोग पहले के जमाने में तलवार से लड़ते थे तलवार चलाते थे तो उनके एक हाथ में ढाल होती थी दूसरे के प्रहार को रोकने के लिए वो ढाल का प्रयोग करते थे तो कहते हैं राम नाम की तो ढाल है और कहते हैं राम नाम की ढाल बनाकर कृष्ण कटारा बांध लिया और कमर में हमने कृष्ण का कटार बांध लिया अब हमारी पूरी सुरक्षा है अब हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं है अब हम राम नाम में और कृष्ण में इतने उनके अनुयाई इनके उनके इतने प्रेम में डूब गए हैं कि हमें किसी की कोई चिंता नहीं तो इस तरह से वो लोगों के बीच में जाकर के रखना यूं सुनाते हैं। और कहते हैं यदि साधु जी कोई बनिए हुए तो यूं कहते हैं राम मेरा बनिया समझ कर व्यापार राम मेरा बानिया बानिया मैं नहीं हूं मैं तो राम राम का भगत हूं राम मुझे समझ देता है राम मुझे बुद्धि देता है जैसा वो कहता है बस मैं व्यापार करता हूं जो वो करवाता है वो मैं करता हूं अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करता तो अगर ऐसा ही है तो फिर बुरा वो करवाता है या हम करवाते हैं या हम करते हैं, अगर सब कुछ राम ही करवाता है या यूं कह सब कुछ ईश्वरी करवाता है तो बुरा हम किसके नाम पर करते हैं बुरा भी फिर ईश्वरी करवाएगा तो कहते हैं कि राम मेरा बाणिया समझ करे व्यापार तो राम जो है वो मेरा बनिए के समान है जैसे बनिए लोग व्यापार करते हैं और व्यापार करके वो अपने व्यापार अपने को अपनी दुकान को समृद्ध बनाते हैं ऐसे ही मेरा जो बनिया है वो क्या है राम है बस मैं राम का नाम लेकर के व्यापार करता हूं मेरा इसमें कोई दोष नहीं और कहते हैं कि अगर सूद्र साधु हो तो ये कहने लग जाता है कि हरि को भजन सो हरिका हो जात पात पूछे नहीं कोय है। कहते हैं कि भगवान की कोई जाति है क्या भगवान न चमार है न तेली है न लोहार है न कहार है न जात है न और कुछ है वो तो भगवान है जो उसका स्मरण करेगा उसका उद्वार करेगा अब एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में भगवान की कोई जाति नहीं है और हमारी जो जातियां हैं वो ईश्वर की ओर से तो हमें कुछ निश्चित जातियां मिल गई हैं लेकिन कर्मों के आधार पर फिर हमने उनका विभाजन कर लिया जैसे कोई लोहे का काम करता है लोहा कुटने का हमने उसको लोहार कह दिया कोई जूते सीने का, का काम करता है तो हमने उसको चरमकार कह दिया तो कर्म के हिसाब से ये जातियां जो है वो मनुष्यों ने निर्धारित की हैं। ईश्वर ईश्वरी की ओर से तो जाती है कि मनुष्य जाति है स्त्री जाती है पुरुष जाती है पशुओं देखें तो एक अशु जाति है गा, गाय जाती है और इस तरह की जो जातिया हैं, इनके नामकरण मनुष्यों ने नहीं रखे ये परमेश्वर की वो से इस तरह की जातिया हैं, लेकिन हम मनुष्यों के मस्तिष्कों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों का आविष्कार किया है यही झगड़े की जड़ है तो कहते हैं कि जो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है सास नहीं पढ़ सकता उपदेश नहीं कर सकता कहीं दो बात कह नहीं सकता विद्वता के क्षेत्र में वो शून्य है तो वो कहता है कि हमें विद्वता की जरूरत नहीं है हम तो बस इतना ही जानते हैं कि हरिको भजे सो हरिका हो जात पात पूछे नहीं को जात पात नहीं जो भगवान को भजेगा वो उसका होगा तो ऐसे ऐसे कहते हैं कि इस तरह के ये उदाहरण दे दे करके और वो अपना काम समाज के द्वारा चलाते रहते और समाज उनको देता है और समाज भी ये सोचता है कि भाई ये कोई ठीक है हमारी तरह कोई व्यापार नहीं करते हमारी तरह से ये जो जैसी हमारी वृत्तियां होती हैं उस तरह से नहीं चलते ये तो साधु महाराज हैं संत हैं साधु हैं जो ये कहते हैं वो अकाट सत्य माना जाना चाहिए इनके इनकी सेवा इनकी पूजा करने से ही हमारा उद्धार होगा इसलिए जो ये कहते हैं ठीक है तो इसी तरह की परंपरा जो है वो आ, समाज में चलती हैं और अगर इतना ही चल जाए तब तो भी ठीक है लेकिन फिर उन साधुओं के बीच में या उन संतों के बीच में बहुत तरह की फिर घटनाएं सुनने में आती हैं क्योंकि ज्ञान विज्ञान तो होता नहीं है और ज्ञान विज्ञान होने से समाज के व्यवहार का उनको ठीक से पता नहीं होता है और किस व्यक्ति के साथ में कैसे व्यवहार करें कैसे हम अपनी मन इंद्रियों पर संयम रखें हमारा ठीक ठीक कर्तव्य क्या है मन की कलुषित वृत्तियों को किस तरह से हटाएं उसके लिए उपाय क्या है इस तरह की विद्या से वो शून्य रहते हैं अगर इस तरह की विद्या उनके पास नहीं होती है तो उनका अनियंत्रित मन कुछ भी करने को तैयार रहता है किसी के साथ भी कुछ भी करने को तैयार होता है फिर उनका साधुपना उस समय वो काम नहीं आता है अरे ऐसे आप लोग घटना सुनते रहते हैं हम भी सुनते रहते हैं तो ये साधु जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है बनना साधु का मतलब है कि जिसने अपने जीवन को साध लिया है साधना के द्वारा ध्यान के द्वारा जिसने अपनी अपनी मन इंद्रियों पर और जिसने अपने शास्त्र पर पूरा आधिपत्य कर लिया है जो ऊंच नीच जानता है अच्छाई बुराई जानता है समाज को किस ओर ले जाना है वो ये सब जानता है तो ऐसे जो बुद्धिमान जो साधु महात्मा होते हैं उनके द्वारा तो समाज का मार्गदर्शन होता है लेकिन ये जो बीच के जो स्तर के जो लोग होते हैं वो लोग समाज को भटकाओ में डाल देते मार्गभृष्ट कर देते हैं और ऐसे हमारे देश में लाखों साधु हैं हरिद्वार में जाकर के देख लो ये नागा बाबा होते हैं ना अगर इनसे थोड़ा सा पूछ लिया ना कुछ तो त्रिशूल मारेंगे सीधा हाथ में त्रिशुल रहता है बिल्कुल नंगे रहते हैं ऐसा मैंने सुना है देखा हुआ तो मैंने है नहीं पर सीधा त्रिशूल और नहाने के पीछे झगड़े करते हैं कि अखाड़े में कौन पहले नहाएगा गंगा में शाही स्नान बोलते है अब स्नान के पीछे झगड़ा हो रहा चल रही है वहां पे स्नान के पीछे भाले चल जाते हैं और मारे भी जाते हैं कई तो और आंखें लाल रहती है बिल्कुल कमजोर हृदय वाला होगा तो वो तो जाएगा ही नहीं होता तो दूर से कहेगा महाराज ठीक है <laughs> तो ऐसे ऐसे लोगों ने धर्म को इस तरह से रूप दे रखा है अब फिर समाज उनसे क्या मार्गदर्शन लेगा समाज भी सोचता है ठीक है दे दो कुछ दान पुण्य कर दो इनका भी काम चलेगा हमारा भी कुछ दान पुण्य हो जाएगा ऐसे नहीं वेद कहते हैं कि कि मनुष्य वो है कि जिसकी सर्वतोमुखी उन्नति हो धार्मिक क्षेत्र में भी वो उतना ही आगे बढ़े जितना राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में वो कमजोर नहीं रह जाए इसलिए वेद का उपदेश सब मनुष्यों के लिए सब प्राणियों के लिए और सर्वतोमुखी विकास के लिए है कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है और मनु उसकी साक्षी देते मनु कहते हैं कि कि जो वेद का सही सही अध्ययन करता है जो वेद के अनुष्ठानों को सही सही विधि से करता है कराता है और जो वैदिक आचरण को अपने जीवन में प्रमुखता देता है वो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय है वो वैश्य है और जो इस तरह के आचार विचारों से शून्य है तो कहते हैं वो अनार्य है आर्य किसको कहते हैं किरणवंत विश्व सारे विश्व को हम श्रेष्ठत्व प्रदान करें उसको अपने आचरण से कुछ सिखाएं, तो इसी संबंध में आप मनु जी एक श्लोक में कहते हैं कि जो अनार्य लोग होते हैं उनके क्या लक्षण कहते हैं अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता पुरुषम व्यंजंती है लोके कलुष योनिजम कहते हैं कि ये अनार्यो के लक्षण क्या है और ये मनु जी ने मनुस्मृतियों दिए हैं उनका स्वामी जी ने उदरण यहाँ पर दिया है कहते अनारिता क्या कहते निष्ठुरता मनुष्य निष्ठुर होता है दया जब हृदय में नहीं होती तब आदमी निष्ठुर हो जाता है यानी सामने वाला कितना ही याचना कर रहा है कोई भूखा है प्यासा है कोई अपनी आवश्यकता लेकर के आया है कोई आप आ, उसके ऊपर कष्ट आ गया है तो उसके निवारण के लिए हमसे प्रार्थना कर रहा है लेकिन हम इतने पत्थर हैं कि जरा भी नहीं पिघलते अंग्रेजों के समय की एक घटना है कि एक अंग्रेज ने क्या किया कि गंगा के किनारे पति पत्नी और एक उनकी गोद में बच्चा था तो वैसे बैठे होंगे तो दो अंग्रेज अधिकारी आए मतलब अंग्रेजों के जमाने में हम क्या थे हमारी हैसियत हमारी इज्जत कितनी थी पता नहीं कौन बता रहा था ब्रह्मचारियों में से हाँ राजीव जी बता रहे थे कि अंग्रेजों के समय में जो होटल होते थे वो होटल तो आज भी हैं उस समय भी होते थे जो ठीक से होटल होते थे ढाबे नहीं बढ़िया बढ़िया होटल उस समय भी होते होते उन पर लिखा रहता था क्या लिखा रहता था कि कुत्ते और हिंदुस्तानी कुत्ते और हिंदुस्तानी यहां पर ना आए इसमें ना घुसे कुत्ते और हिंदुस्तानियों का यहां परवेश मना है तो कहते हैं कि फिर किसी ने एक होटल खोला वो काफी धनवान थे क्या नाम था किसी सेठ ने खोला टाटा था शायद उसने लिखा कि इस होटल में कुत्ते और अंग्रेजों का आना मना है उसने ये लिखवाया तो अंग्रेजों के जमाने में हमारी हालत क्या थी डॉग हमें बोलते थे काले कुत्ते ये काले कुत्ते हैं इनके ऊपर हमें अधिकार मिला है कि हम इनके ऊपर शासन करें तो जब वो पति पत्नी बेचारे बैठे थे गोद में बच्चा था तो आदमी से पूछताछ करने लगा कि तुमने उनको देखा है तो उसने कहा कि नहीं जी हम मैंने तो नहीं देखा बोला तू तो झूठ बोलता है और संगीनों से उसको छेद डाला संगीने होती ना संगीन, संगीनों से छेदने लगा वो आदमी चीख रहा है चिल्ला रहा है और वो दुष्ट निर्दयी अंग्रेज उनको, उसको संगीनों से छेद रहे हैं मार रहे हैं और वो पत्नी जो है वो वो अंग्रेजों के पाव में पड़ गई गोद में बच्चा था तो अपने बच्चे को अंग्रेजों के उसमें डाल दिया नीचे क्या बोलते हैं चरणों में डाल दिया और कहा कि, कि मेरे आदमी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है आप दया करो उस दुष्ट अंग्रेज ने क्या किया उस छोटे से बच्चे को मां की गोद से हाथ से लेकर गंगा में फेंक दिया बताइए आप और फिर वो पति पत्नी थे उनको इतना दिख हुआ कि जब देखा कि मेरा बच्चा गंगा में फेंक दिया गया तो वो दोनों भी कूद गए मुंह में कि शायद इस बच्चे को हम बचा सकते हैं तो इस तरह के जो निष्ठुर लोग होते हैं कहते हैं वो आर्य के लक्षण नहीं वो आर्य नहीं है वो अनार्य है निष्ठुर है हृदय में कहीं कोई दया कोई सहानुभूति कोई प्रेम नहीं है तो बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पत्र